अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के मंत्र का विचार संपन्न हुआ है बारहवें मंत्र का विचार होना है ग्यारहवें मंत्र तक बताया गया अपराद्या का फल तथा अपरा ऋग्वेदादि के द्वारा विहित कर्म उपासना का फल ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत ही है ये 11वें मंत्र में बताया गया है अब 12वें मंत्र का अवतरण भाष्य है इसे देखा जाए अवतरण में भष्कर भगवान लिखते हैं अथ इदानी अस्मात् साध्य साधन रूपात् सर्वस्मात् विरक्तस्य सर्वस्त विद्यायाम् अधिकार पद्या प्रदर्शनाथ उच्यते। तो अथ इदान अपरा विद्या का पूर्वक कथन के अनंतर परा विद्या में अधिकार जो अपरा विद्या के साध्य से विरक्त हैं उसी का पराविद्या में अधिकार है ये दिखाने के लिए यह मंत्र प्रारंभ हो रहा है इसलिए लिखते हैं कि विरक्तस्य पर विद्याम अधिकार प्रदर्शनार्थम इदम उच्यतेने बारहवे मंत्रात्मक वाक्य को बताया जा रहा है इदम् शब्द से बारहवे मंत्रात्मक वाक्य को लेना है ये क्यों बताया जा रहा है बारहवे मंत्रात्मक वाक्य तो अधिकार प्रदर्शनार्थम अधिकार बताने के लिए किस में अधिकार तो परश्याम विद्याम पर विद्या में अधिकार बताने के लिए किसका पर विद्या में अधिकार बताना है तो कहते विरक्तस्य तो विरक्त का पर विद्या में अधिकार बताने के लिए बारहवें मंत्रात्मक वाक्य का प्रारंभ हो रहा है किससे विरक्त का पर विद्या में अधिकार होगा तो कहा संसारात् तो जो साध्य साध्य, साध्य साधनात्मक संसार हैं उससे विरक्त का ही पर विद्या में अधिकार हैं ये दिखाने के लिए प्रारंभ हो रहा है ये वाक्य संसार कैसा है तो कहा साध्य साधन रूपात तो साध्य साधनात्मक केवल आहिक संसार से विरक्ति होने मात्र से पर विद्या में अधिकार होगा कि नहीं होगा इस इस्लोक के साध्य साधनात्मक संसार से जो विरक्त हुआ उसका परविद्या में अधिकार माना जाएगा तो कहा नहीं सर्वस्मात् तो सर्वस्मात् संसारात् तो संपूर्ण साध्य साधनात्मक जो संसार हैं आमुष्मिक साध्य साधनात्मक संसार भी और अधिक साधन साध्य साधनात्मक संसार भी आहिक कहते हैं इसी जन्म में जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो संसार है आहिक संसार और इस शरीर को छोड़ने के बाद शरीरांतर से अनुभव होता है जिस संसार का उसे कहा जाता है आमुष्मिक संसार पारलौकिक संसार और दो, दोनों से विरक्त वैराग्य और ये संसार हैं कैसे तो कहते हैं अस्मात् अस्मात शब्द से ग्रहण करना है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अनित्यत्वेन रूपेण गृह्यनाथ अस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा तो प्रत्यक्ष अनुमान आगम से अनित्यत्व रूपेण निश्चित जो साध्य साधनात्मक संसार संपूर्ण उससे जो विरक्त हैं उसी का परा विद्या में अधिकार है इसे दिखाने के लिए यहाँ ये बारहवे मंत्रात्मक वाक्य का प्रारंभ है ये बताया गया कि अथ इदानिम अस्मा साध्य साधन रूप संसारा विरक्त पर अधिकार अदर्शनाथम इद्यते हैं आगे हैं मूल मंत्र इसका उच्चारण कर लें परीक्षलोका कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद नास्तन तद विज्ञाथ सगुरमेंगछे समित्पा श्रोत्रिय ब्रह्मनीष्ठ ध में है तीन वाक्य अवांतर तीन वाक्य है पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में एक वाक्य ऐसे चार अवांतर वाक्य हैं इस मंत्र में पहला वाक्य है परीक्षा इस पद से लेकर के आयात तो। यहाँ तक परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात एक वाक्य है नास्त अकृत द्वितीय वाक्य है और कृतेन ये तृतीय वाक्य है ऐसे तीन वाक्य बनेंगे तो पहला जो वाक्य है इसका अन्वय इस प्रकार होगा कि ब्राह्मणों ब्राह्मण कर्मचितान लोकान् परीक्ष निर्वेदम आयात तो ये पहला, पहले वाक्य का अन्वय है आयात क्रियापद का कर्ता है ब्राह्मण तो ब्राह्मण को चाहिए कि लोकान परीक्षा, लोकान का विशेषण है कर्मचितान कर्मचित में चित शब्द का अर्थ है प्राप्त होने वाला उसे कर्मचित कहते कर्म से प्राप्त होने वाला कर्म भी चिता यानी प्राप्ता कर्मचिता तृतीय तत्पुरुष समास तो कर्म से प्राप्त होने वाले कर्मचित कहलाएंगे यानी कर्म का फल वो क्या कर्म से प्राप्त होने वाला तो लोका तो लोक लोक्यन्ते इति लोका इसी के अनुसार लोक शब्द का अर्थ है फल तो कर्म से प्राप्त होने वाला फल और कर्म ये उपलक्षण है उपासना का भी उपासना का भी उपलक्षण है वो भी मानस क्रिया है ना, उपासना इसलिए कर्म चितान यानी शारीर वाचिक मानस तीनों प्रकार का कर्म लीजिए तो मानस कर्म हो जाएगा उपासना और कर्म कहने से फिर ये वाचिक और शारीर तो कर्म उपासना से प्राप्त होने वाले जो फल है और कर्म है दो प्रकार का शास्त्र निषिद्ध शास्त्र विहित तो।, तो शास्त्र निषिध कर्म भी सफल होता है उसका भी फल होता है लेकिन उसका फल होता है अनर्थ और शास्त्रविहित कर्म का फल है सुख संसार अंतपाती अभ्युदय वो अर्थ है यानि अर्थमान है मनुष्य चाहता है उसे और अनर्थ को चाहता नहीं है लेकिन वो भी फल है निषिद्ध कर्म का इसलिए जिसको नहीं चाहता है उसे अनर्थ कहते हैं चाहता है जीव जिसे उसे कहते हैं अर्थ जीव ही अर्थिते यह स अर्थ ऐसे अर्थ शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो जीव जिसकी जिसके लिए प्रार्थना करता जिसको चाहता है वो माना जाता है अर्थ और जिसको नहीं चाहता है उसे कहा जाता है अनर्थ तो अनर्थ है दुख दुख कोई नहीं चाहता अर्थ हैं सुख सब चाहते हैं तो दुख भी एक कर्म का फल है वो है शास्त्र निषिद्ध कर्म का फल निषिद्धाचरण का फल और कर्म चितान शब्द में कर्म शब्द से दोनों कर्मों को लेना शास्त्र विहित तो जो कर्म है उसका फल है अर्थ शास्त्र निषिध जो कायिक वाचिक मानस कर्म उसका फल है अनर्थ इसलिए लोक शब्द का अर्थ निकलेगा अर्थ तथा अनर्थात्मक जो कर्म फल है उसकी उसके साधन स्वरूप सहित परीक्षा करें लोकान परीक्षा परित क्षण करवा परीक्षा का अर्थ हैं ऐसा विचार करें कि इन लोकों का कर्म फलों का जो वास्तविक स्वरूप है उसका दृढ़ निश्चय हो जाए परीक्षा पदार्थ हैं फल के यथार्थ स्वरूप विषयक दृढ़ निश्चय पर्यवसायी विचार वो परीक्षा है तो ब्राह्मण को चाहिए कि ब्राह्मण क्या करें कि कर्म से प्राप्त होने वाले सुख दुखादि रूप फल का वास्तविक जो स्वरूप हैं तद विषयक निर्णय अनुकूल विचार करें और कब तक करें उनके वास्तविक स्वरूप का निर्णय होने तक संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय होने तक संसार के का विचार करना है अधिक पारलौकिक संसार का विचार करना है और जब विचार ये साधन हुआ और अधिक पारलौकिक संसार के वास्तविक स्वरूप विषयक निश्चय ये उसका फल हुआ तो कोई भी साधन कब तक करना होता है जब तक उसका फल निष्पन्न नहीं होता शुधानिवृत्ति का तृप्ति का साधन है भोजन वो तो कब तक करना है तृप्ति आने तक क्षुधा निवृत्त होने तक तो तब तक भोजन करना है तृप्त होने के बाद छूट जाता है अपने आप ही भोजन कितना भी आग्रह करे तब भी व्यक्ति नहीं लेता है ना ऐसे विचार आहिक पारलौकिक संसार विषयक कब तक करना है तो जब तक संसार के विचार का फल जो बताया गया है संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय निश्चय वो होने तक विचार करना है ये परीक्षा शब्द का अर्थ है तो विचार से संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय प्राप्त कर लें कौन तो ब्राह्मण भाष्कर भगवान ब्राह्मण का अर्थ बताएंगे शम दम आदि जो साधन है उनसे संपन्न अभी तो हाँ? जिज्ञासु तो नहीं जिज्ञासा तो पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाए परीक्षा है नित्यानित्य वस्तु विवेक फिर वैराग्य हो जाए तो साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद जिज्ञासा होती है शुद्ध मुमुक्षा हो तो वास्तविक जिज्ञासा होगी ना साधन इच्छा की जनिका होती है तो फल है मोक्ष उसकी इच्छा अच्छी तरह से हो तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी तो यहां पर तो ये परीक्षा है वैराग्य का प्रयोजक संसार से आहि, आमुस, आ, आहिक आमुष्मिक संसार से वैराग्य का प्रयोजक निर्णय अनुकूल विचार वो परीक्षा है तो संसार का वास्तविक स्वरूप है अनित्यत्वादि दोषयुक्तता अनित्यत्वादि दोष वत्वेन रूपेण संसार का दृढ़ निश्चय होने तक संसार का विचार ब्राह्मण करे तो भाष्कर भगवान ने लिखा है कि विशेषतः ब्रह्म विद्याम ब्राह्मण अधिकार इति ज्ञापनार्थम ब्राह्मण ग्रहणम और विशेषतः शब्द का अभिप्राय निकालते हुए टिप्पणीकार कहते हैं कि भाष्कर भगवान अन्य वर्णियों के लिए भी अनुमति देते हैं विशेष शब्द का प्रयोग कर क्योंकि जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम करके भगवान ने गीता में कहा तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी में जो शम दमादि गुण होने चाहिए वे किसमें होते हैं स्वाभा, स्वाभाविक वो होते हैं ब्राह्मण में क्योंकि सत्य प्रधान और रजोगुण तमोगुण अभिभूत हैं जिनमें अधिकतर उसका माना गया ब्राह्मण में जन्म होता है हाँ। तो वो जो है यानी जाति का वाचक है यहां पर भाष्यकार भगवान के अनुसार लेकिन विशेष शब्द का प्रयोग करके भाष्य में आएगा और टिप्पणीकार वो विशेष शब्द का अभिप्राय निकालते समय बड़े महाराज बताएंगे कि भाष्कर भगवान अन्य वर्णियों का भी अभिमा अधिकार मानते हैं विशेष शब्द का प्रयोग करके ज्ञापन कर रहा है। टीकाकार तो लिखेंगे कि ब्राह्मण से अधिकार लेकिन विशेषतः शब्द का अभिप्राय निकालते समय टिप्पणीकार कहेंगे भास्कर भगवान को तो अन्य वर्णियों का भी अधिकार अभिप्रेत है तो ब्राह्मण कर्मचितान लोकान परीक्ष का अर्थ है संसार विषयक विचार से संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करें करके परीक्ष वास्तविक निर्णय करके वास्तविक निर्णय जो होगा वो संसार ब्रह्मलोक पर्यंत का अनित्य ही दिखेगा आ ब्रह्म भूना लोकात्नरावर्ति अर्जुन ये निश्चय हुआ तो माना जाएगा परीक्षा पूरी हुई नचिकेता को जैसे ब्रह्मलोक पर्यंत के भोग प्रतीत हुए स्वभाव मर, स्वभाव मर्त्यदंतकत् तो इत्यादि मंत्र में नचिकेता को इस लोक के तथा परलोक के भोग जैसे प्रतीत हो रहे हैं कैसे प्रतीत हो रहे हैं स्वभाव यानी अनित्य। कल तक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ऐसे ऐसा निश्चय जिनके विषय में नहीं है और इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले ही हैं भोगानुभुक्ता वजय भुक्ता इससे भरतृहरि जी को भी संसार का वास्तविक स्वरूप का निर्णय हुआ है जब वास्तविक स्वरूप का निर्णय होगा परीक्षा से विचार से तो माना जाएगा उसमें अनित्यत्वादि दोष ही दोष दिखेंगे तो संसार का अभी तक गुणवत्व रूपेन जो ग्रहण हो रहा था उससे विपरीत दोषवत्वन रूपे ग्रहण होगा निश्चय होगा वैसा तो निश्चय संसार विषय करके ब्राह्मण को क्या करना चाहिए आगे फिर सुस्कर तो भगवान आगे कहते हैं कि निर्वेदम आयात वह निर्वेद को प्राप्त हो जाए निर्वेद में निरउपसर्गपूर्वक विध धातु वैराग्य अर्थ में है उपसर्गेण धात्थ बलाद अन्यत्र नीयते ये कहा जाता है धातु का जो एक प्रसिद्ध अर्थ बताया जाता है धातुपाठ में उस अर्थ से अन्य अर्थ भी धातुओं के निकलते हैं जब उपसर्ग का धातु के साथ प्रयोग होता है तो दूसरे दूसरे अर्थ भी निकलते हैं जैसे एक भू धातु हैं लेकिन उसके अलग अलग उपसर्ग के संबंध से अलग अलग अर्थ निकलते हैं भू धातु केवल होगा तो भगवती का अर्थ है विद्यमानता सत्ता और अनु उपसर्ग उसके साथ जोड़ देंगे तो अनुभवती का अर्थ है अनुभव करता है और पराभवती का अर्थ है पराजित होता है प्रभवती का अर्थ है उत्पन्न होता है तो इस प्रकार परा और पर प्र इत्यादि उपसर्ग के लगने से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं एक ही धातु के ऐसे विद धातु लाभ अर्थ में होता है विद धातु ज्ञान अर्थ में होता है लेकिन निरउपसर्ग जब विद धातु के साथ जुड़ जाए तो उसका अर्थ वैराग्य तो निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य तो निर्वेदम आयात विधि लिंग है आयात अर्थ है कुरियात तो वैराग्य करें यानी वैराग्य को प्राप्त हो जाए वैराग्य प्राप्त करें तो यहां परीक्ष में अक्वा प्रत्यय है दो क्रियाएं हो गई ना एक परिउसर्वपरक इक्शन धातु से परीक्ष बना और एक निर्वेदम आयातो इसमें आयात एक आंग उपसर्वपूर्वक या प्रापण्य धातु तो इनमें से एक है पूर्वकालिक क्रिया वो है पर्य उपसर्वपूर्वक ईक्षण धातु का अर्थ विचार निर्णय पर्यवसायी जो विचार यानी निर्णय वो हो गया पूर्वकालिक निर्णय कर लिया और निर्णय के बाद क्या करना है कहा वैराग्य को प्राप्त करना है तो बाद वाली क्रिया हो गई वैराग्य को प्राप्त करना और इन दोनों का कर्ता है ब्राह्मण पदार्थ तो एक व्यक्ति के द्वारा जब दो क्रियाएं हो रही हो सुनिश्चित है एक व्यक्ति एक समय में एक ही क्रिया कर पाएगा तो उनमें फिर पौर्वापर्य भाव होगा क्रम होगा एक पूर्व में होगी एक बाद में होगी तो पूर्व में होने वाली क्रिया का वाचक जो धातु होता है उससे अक्तुवाप्रत्य होता है और वह पूर्व वाली क्रिया को माना जाता है कारण उत्तर वाली क्रिया को माना जाता है कार्य तो परीक्षा में जो परयुक्त सर्वपूर्वक इक्शन धातु का अर्थ बताया विचार का पर्यवसान जिसमें हुआ वो संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय ये परीक्षा हो गया परीक्षा पदार्थ हो गया वो कारण है उसमें कारणत्व तो बता रहा है क्वाप्रत्यय पूर्वकालिक होने से निर्णय में कारणत्व है और कार्य है निर्वेदम आयात से बताया गया वैराग्य की प्राप्ति वैराग्य प्राप्त, करे। प्राप्त करें जैसे वो स्वर्ग प्राप्त करें किस याग से यागे न स्वर्गम प्राप्यात ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है एक प्रकार से निर्णय न वैराग्यम प्राप्यात परीक्षा का अर्थ निकलेगा निर्णय से निर्णय न तृतीया साधन को बताती हैं साधनत्व को यानी हेतुत्व को यहाँ आप प्रत्यय बता रहा है तो यागे न आ, स्वर्गम प्राप्यात जैसे कहा जाता है ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि संसार के यथार्थ स्वरूप के निर्णय से उस निर्णय का फल होगा वैराग्य वो प्राप्त कर ले यदि अधिक पारलौकिक संसार से वास्तविक वैराग्य प्राप्त करना चाहता है कोई तो यह श्रुति संसार मात्र से वैराग्य का साधन बताती है परीक्षा शब्द से संसार विषयक वास्तविक स्वरूप का निर्णय यदि संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय हो जाए तो फिर मन संसार में अटकेगा ही नहीं राग नहीं होगा राग होता है जिस पदार्थ में शोभन बुद्धि हो जाए दोष होने पर भी दोष न दिखे और गुण दिखे तो जिसमें गुण दिखते हैं उसमें राग होता है और दोष दिख जाए तो मन दुष्ट पदार्थ के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता जबरदस्ती भी लगवाना चाहेंगे तो आप उसको उस दोष का निर्णय मन को हो गया है जिस पदार्थ के उसमें भेज दो लेकिन वहां से हट जाएगा क्या मतलब अभी तक जिसको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था उसके पास भेजने पर भी नहीं टिक रहा है वहां से लौट रहा है पहुँच वहाँ पहुँचना ही नहीं चाहता है तो ऐसा क्या हुआ तो उसमें दोष दर्शन हुआ तो ऐसे संसार में जो वास्तविक दोष हैं उन दोषों का दर्शन जब होगा तो परीक्षा शब्द से वही लेना है दोष दर्शन निर्णय वास्तविक स्वरूप का निर्णय है दोष दर्शन और उस दोष दर्शन निर्णय अनुकूल विचार ये परीक्षा हुआ और उस दोष दर्शन से वैराग्य को प्राप्त हो जाए यह पहला वाक्य बता रहा है। ऐसे याग के अनुष्ठान से स्वर्ग प्राप्त करो श्रुति कहती हैं ऐसे यहाँ कह रही है संसार के दोष दर्शन से संसार से वैराग्य प्राप्त करो ये हुआ विपरीक्ष तो लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात आगे हैं दूसरा वाक्य थोड़ा अध्यार करके भस्कर भगवान दूसरे वाक्य में यह पद का अध्यार करेंगे यह अकृत नास्ती और यह शब्द का अर्थ है संसारे ह हाँ। तो संसार में कोई भी अकृत पदार्थ नहीं है संसार यह यानी अस् संसारे कस्चिअप पदार्थ नास्ति एक वाक्य बनेगा यह पद का अध्याय करके संसार का वाचक यह पद जोड़ देना यह संसारे कस्चि अर्थ अकृत नास्ति यानी परीक्षा का प्रकार बताया जा रहा है परीक्षा कैसी करें विचार कैसा करें तो श्रुति विचार करना भी सिखाती है जिस संसार के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना है तो उसका विचार इस प्रकार करो कि इस संसार में कोई भी अकृत पदार्थ है नहीं अकृत शब्द का अर्थ है नित्य कृत शब्द का अर्थ होता है जन्य उत्पन्न अकृत का अर्थ है अनुत्पन्न तो इस संसार में कोई अनुत्पन्न यानि नित्य पदार्थ है ही नहीं क्योंकि संसार है कर्मफल और कर्मफल चार प्रकार का ही होता है उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और प्राप्य और इससे पांचवा कोई प्रकार कर्मफल का नहीं होता तो ये संसार जो है जिससे वैराग्य प्राप्त करना है लोकान शब्द से संसार को परीक्षा का विषय बताया न तो परीक्षा का यानी विचार का विषयभूत जो लोक शब्दित संसार है उसमें कोई भी वस्तु नित्य है नहीं नित्य एक ही है ब्रह्म वो है मोक्ष ब्रह्म भावच्च मोक्ष वो संसार नहीं है और बाकी जो प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थ है अनात्म वस्तु हैं। वे प्रकृति अनादि होने पर भी शांत हैं इसलिए अनित्य हैं और बाकी जो प्राकृतिक पदार्थ है सादी भी हैं शांत भी है अनित्य हैं और अकृत इस संसार में कोई है नहीं ऐसा विचार करें यहाँ का तो संसार अनित्य हम इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही अपने अनुभव से ही देख रहे हैं अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम तो प्रतिदिन अंतिम यात्राएं निकल रही हैं तो अनित्य है यह संसार ये प्रत्यक्ष प्रमाण से आहिक संसार के विषय में अनित्यता का निश्चय होता है और अनुमान से तथा शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म पर्यंत जो संसार हैं आमुष्मिक वह भी अन्य निश्चित होता है ब्रह्मलोकपर्यंत संसार पक्ष बनाइए अनित्य कर्म अन्यकर्मफलवात् भुक्ति फलवत एक अनुमान है तो ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार अनित्य है उसमें अनित्यत्व तो साध्य हैं कर्म फलत्व तो हेतु हैं य कर्मफलत्व तत्र तत्र अनित्यत्व ये व्याप्ति हैं और उसमें दृष्टान्त तो होगा भुक्ति फल भुक्ति यानी भोजन उसका फल जो है तृप्ति वो एक बार भोजन करने पर होने वाली तृप्ति हमेशा नहीं होती नित्य नहीं होती अनित्य हैं ये सबका अनुभव है तो ऐसे ही कर्म का फल स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत होने से वो भी भोजन के फल के तरह अनित्य ही होगा इस अनुमान से और तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं आमूत्र कर्मचित लोक क्षीयते इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं और आब्रम्ह भूणा लोकत इत्यादि जो स्मृति रूप शास्त्र हैं इससे भी आमुष्मिक संसार की अनित्यता का निश्चय होता है तो आमुष्मिक संसार अनित्य है यह अनुमान और आगम बताता है आगम यानी शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण आहिक संसार को अनित्य बता रहा है इसलिए श्रुति भगवती ये बता रही हैं जो वैराग्य प्राप्त करना चाहता है उसे कि संसार में कोई भी वस्तु अकृत यानी नित्य है नहीं ऐसा विचार करें और इस विचार से वैराग्य जब अनित्यता, अनित्यत्व आदि दोषवत्व निश्चय होगा तो वैराग्य होगा तो जब कर्म का फलभूत संसार में कोई अनित्य नित्य ही नहीं सब अनित्य ही है और मुझे तो वो चाहिए नित्य और नित्य है परमात्मा मोक्ष जो कर्म फल से विपरीत है कर्म फल है कृत परमात्मा है अकृत अभय तो बिल्कुल हमें जो प्राप्त करना है वह संसार से विपरीत स्वभाव वाला है है ये अनित्य है इसलिए हम अनित्य फल का प्रापक जो कर्म है उस कर्म से क्या करेंगे जैसे बृहदारण्य में कहा जाता है किम प्रजया करिष्यामु यशा नो आत्मा अयन लोक प्रजा ये उपलक्षण है कर्म उपासना का भी तो संसार अंतपाति जो लोकत्रय है तो प्रजया अयन लोको जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक तो किम प्रजा करी में प्रजा शब्द कर्म और उपासना का भी उपलक्षण होने से अर्थ निकलेगा कि हम प्रजा से उपलक्षित संसार के प्रापक जो कर्म उपासना रूप साधन है इन साधनों से क्या करेंगे क्योंकि हमें इन साधनों का जो फल है ब्रह्मलोक पर्यंत का संसार इनमें से एक भी नहीं चाहिए तो इससे क्या करेंगे हम तो आपको क्या चाहिए कतेशान एम आत्मा एन लोक तो न यानि अस्माकम तो जिन हम मुक्षों का तो आत्मलोक अपेक्षित है प्राप्तव्य हैं हम चाहते हैं हमें आत्मलोक की प्राप्ति हो वो आत्म संसारांत पाति नहीं है आत्मलोक आत्मलोक है मोक्ष ब्रह्म आत्मलोक मोक्ष ब्रह्म स्वरूप अवस्थान ये पर्यावाचक शब्द हैं तो हम तो चाहते हैं आत्मलोक को यानी मोक्ष को और मोक्ष कर्म से प्राप्तव्य है नहीं ज्ञान तु कैवल्यम तो इससे हम क्या करेंगे इसलिए कृतेन में किम शब्द आक्षेपार्थक का अध्याय करिए और करम का भी अध्यय करिए तो जैसे किम प्रजया करिश्यामह है ना ऐसे यहाँ किम कृतेन ऐसा लगा दीजिए कि हम कृतेन यानी कर्मणा किम करीष्याम तो जो अनित्य फल संसार हैं उसके साधनभूत कृत शब्द से उपलक्षित संसार के प्रापक जो तीन साधन हैं प्रजा कर्म और उपासना वहाँ किम प्रजा करीष्यामो बृहदारण्य में प्रजा ये बाकी दो का उपलक्षण है ऐसे यहाँ पर कृतेन में कृत शब्द बाकी दो का उपलक्षण है विद्या और प्रजा का तो इसलिए किम कृतन यानी संसार प्रापके न साधन वयम किम करीष्या हम क्या करेंगे क्योंकि हमें तो चाहिए अकृत जो मोक्ष है नित्य जो मोक्ष है वो हम चाहते हैं हम नित्य फलार्थी हैं और ये अनित्य फल के साधन हैं तो हम जो नहीं चाहते हैं जिससे जिसके फल से विपरीत फल चाहते हैं वो साधन हमें हमारे साध्य की प्राप्ति नहीं करा पाएगा इस प्रकार साध्य साधनात्मक संसार से विरक्त हो जाए। जा पर पूर्वाध में कहा गया तो परीक्ष लोका कर्मचिता ब्राह्मणों निर्वेद आयात नकत अकृत, आगे है तिज्ञाथ स गुरुमेवागछेत तो स यानी निर्विन्न ब्राह्मण स ये सर्वनाम है न तो पूर्व का परामर्शक होगा तो पूर्व में जिसे बताया गया ब्राह्मण को बताया गया और कैसे ब्राह्मण को तो परीक्षा करके जो संसार से निर्विन्न हो गया निर्विन्न का अर्थ है विरक्त निर्वेद का अर्थ है वैराग्य और वैराग्य जिसको होता है उसे विरक्त कहते हैं ऐसे निर्विन्न ब्राह्मण शब, शब, शब्द स शब्द निर्विन्न ब्राह्मण का परामर्शक है तो स यानी निर्विन्न ब्राह्मण तद विज्ञानार्थम इसमें तत् ये भी सर्वनाम है यह सर्वनाम परामर्शक है कि निर्विन्न ब्राह्मण की प्राप्ति का आ, इच्छा का प्राप्त करने की इच्छा का जो विषय है तो विरक्त जो साधक हैं विरक्त साधक के चित्त में भी अभी अज्ञान होने से इच्छा ज़रूर रहेगी ये नहीं कि विरक्त होने मात्र से इच्छाएँ समाप्त हो जाए संसार विषय की इच्छा नहीं रहेगी विरक्त का इतना ही अर्थ है कि संसार विषयक राग न होने से संसार राग मूलक जो संसार विषयनी इच्छा हैं वो नहीं रहेगी लेकिन इच्छा मात्र नहीं रहेगी ऐसा नहीं अज्ञान है तो इच्छा रहेगी ज़रूर तो जो अज्ञान है उस अज्ञान से इच्छा फिर कौन सी होगी संसार विषयक नहीं होगी तो तो फिर असंसार हैं मोक्ष परमात्मा तो परमात्मा विषय इच्छा रहेगी तो उस परमात्मा विषय इच्छा का विषय जो तत् है तत्शब्द उसका परामर्श क्या है परमात्मा का परामर्श का है कि जो कर्म का फलभूत उत्पाद्य प्राप्य संस्कार्य और विकार्य नहीं है उससे विलक्षण हैं अभय है, है अद्वैत हैं नित्य हैं वो है ब्रह्म परमात्मा मोक्ष आत्मलोक उसका परामर्शक है शब्द। और उसे जानने के लिए तद विज्ञानार्थम तो विज्ञान है विशेष रूप से अधिगम आत्म रूप से अधिगम उसे कहा जाएगा विज्ञान ज्ञान शब्द का अर्थ है अधिगम यानी ज्ञान मात्र सामान्य ज्ञान वो अपने से भिन्नतया ज्ञान भी ज्ञान कहलाएगा और विज्ञान का अर्थ है परमात्मा के भी वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमसे भिन्न नहीं हो सकता हमसे भिन्न होगा तो फिर वो परिच्छिन्न हो जाएगा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है ना। तो हम भी यदि हमसे भिन्न यदि परमात्मा होगा तो एक वस्तु हम हो गए और हमारा भेद रूप परिचिन्नता ही परमात्मा में रहेगी इसलिए परमात्मा का वास्तविक स्वरूप होगा प्रत्येक अभिन्न स्वरूप प्रत्येक है अहम अर्थ और उससे अभिन्न ब्रह्म वो उसका परामर्शक शब्द। है तत्शब्द तो का। तो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा की अनुभूति यह है तद्विज्ञान और तद्विज्ञाथम यानी प्रत्येक अभिन्न स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करने के लिए विरक्त ब्राह्मण गुरुम एव अभिगछे तो गुरु के पास ही जाए एवकार का प्रयोग करके ये बताया जा रहा है कि बुद्धिमान को भी अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार करने से नहीं प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का बोध नहीं हो पाता वेदांत से भी अपने स्वयं की बुद्धि से विचार यदि कितना भी बुद्धिमान करें तो वकार बता रहा है उपनिषदों के विचार से भी वह तद्विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्येक अभिन्न परमात्मा की अनुभूति उसे नहीं हो सकती उसे प्राप्त करने के लिए तो गुरुम एव अभिगछ है वो कैसा गुरु कैसे गुरु तो कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो छंदोधित के अनुसार वेदार्थ का ज्ञाता स्त्रोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्मणी नितरां स्थिति निष्ठाकार का अर्थ स्थिति ब्रह्मणि निष्ठा यशो ब्रह्मनिष्ठ गौरी समास है और निष्ठा का अर्थ है नितराम स्थिति नितराम का अर्थ है निरंतर हमेशा जैसे अज्ञानी को एक क्षण भी विस्मरण हुए बिना देह में ही स्थिति रहती है ना मैं के रूप में उसकी अहंता देह में ही रहती है तो माना जाता है जिसकी अहंता क्षण के अल्प अंश में भी जिसे नहीं छोड़ती है, उसकी उसी में निष्ठा है निरंतर स्थिति है तो अज्ञानी की भ्रांत पुरुषों की अहंता नहीं छोड़ती एक क्षण के लिए भी पंचकोषों को कार्यक्रम संघात को शरीर त्रय में से कोई न कोई शरीर ही अहंता का आलमन बन करके उपस्थित होता है तो जो अहंता का आलमन बन रहा है अनायास सहज माना जाता है उसकी उसी में निष्ठा है निरंतर स्थिति है और ब्रह्मनिष्ठ की स्थिति होती है ब्रह्म में ही अनायास अहंता की तो वो है ब्रह्मनिष्ठ स्वाभाविक तया ब्रह्मही जिनकी अहंता का आलंबन बनता है बिना प्रयास के वे हैं ब्रह्मनिष्ठ तो ऐसे श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए अभिगच्छेत और निर्विन्न ब्राह्मण का विशेषण हैं समित पानी तो समित पानी होकर के जाए का अर्थ है विनय संपन्न होकर के जाए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया प्रणिपात सेवादि विनय के द्योतक है जैसे आत्मविज्ञानार्थ प्रजापति के पास अपने देवराजत्व का अभिमान तथा असुर राजत्व का अभिमान छोड़ करके ये इंद्र और विरोचन गए और वहाँ कोई बहुत बड़ा आदर सत्कार नहीं मिला पानी की अतिथिदेव भव का भी पालन नहीं हुआ स्वयं ही जाकर के प्रजापति का आश्रम तो एक दो एकड़ में थोड़ी फैला हुआ बहुत विस्तीर्ण भूमि है पृथ्वी लोक के बराबर और वहाँ जाकर के एक कोने में पर्णकुटी बना करके के अपनी अपनी दोनों रह गए एक आध दो दिन रहे होंगे ऐसा नहीं 32 साल तक और निराभिमान होकर के रहे वैसे वो समित पानी है यानी विनय संपन्न होकर के निर्विन्न ब्राह्मण श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जाए ये यहाँ पर कहा गया कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगसे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इसका भाष्य है भाष्य पर चर्चा हम लोग कल कर कल तो पूर्णिमा है इसलिए अध्याय स्वाध्याय में अनध्याय रहेगा कार्यक्रम रहेगा भगवान शिव सबके गुरु हैं ना, स गुरुणाम गुरु काले अनवच्छेदात ऐसा कहा स यानि शिव परमात्मा सभी गुरुओं के गुरु हैं सदा शिव समारंभम शंकराचार्य मध्यम तो पहले उनकी आराधना होगी अभिषेक से रुद्राभिषेक होगा फिर महाराज जी का पूजन हम लोग करेंगे और महाराज जी के पूजन के पश्चात थोड़ा प्रवचन होगा महात्माओं का और भंडारा होगा जो बाहर से आते हैं वो भी कल यहीं प्रसाद लें और सा, सायकाल का तो चल सकता है सायकाल का स्वाध्याय जैसे कल आज तो चलेगा ही कल भी चल सकता है और फिर परसों प्रतिपदा है तो द्वितीया से द्वितीया को इस भाष्य का विचार होगा